महाभारत आदि पर्व त्रयत्रिशोध्याय गरुण का अमृत लेकर लौटना मार्ग में भगवान विष्णु से वर पाना एवं पर इंद्र के द्वारा वज्र प्रहार जाम्बून मो भू चाह मरीचिन्न करोज्वल प्रवेश बलात्खे वारिवे कहते हैं तदनंतर जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है उसी प्रकार पक्ष राज सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान सुवर्ण में स्वरूप धारण करके बलपूर्वक जहां अमृत था उस स्थान में घुस गए सचक्रम क्षुर पर्यतम अमृतांत परिभ्रमत अनुशम तीक्षण धारमय उन्होंने देखा अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा है उसके चारों ओर छुरे लगे हुए हैं वह निरंतर चलता रहता है और उसकी धार बड़ी तीखी है ज्वलनार्क प्रभम घोरम छेदनम सोमहारिणाम घोर रूपम तदत्यरतम यंत्रम देवी निर्मितम वह घोर चक्र अग्नि और सूर्य के समान जाज्वल्यमान था देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण इसलिए किया था कि वह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले तस्तर पर आराम तर संक्षिप्यांगम छह पक्षी गरुण उसके भीतर का छिद्र उसमें घुसने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे फिर एक क्षण में ही वे अपने शरीर को संकुचित करके उस चक्र के अरों के बीच से होकर भीतर घुस गए अधस्क्र से चैब्वात्र दीप्तानल्युति विद्युत जीव महावीर दीप्ता सेीप्तलोचनौ चक्षुर्विषौ महाघोरौ नि क्रुद्धौ तरह रक्षा एवा अमृतस्य से ददर्श भुज वहाँ चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए ही दो श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे उनकी कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी बिजली के समान उनकी लपलपाती हुई जीभें देदीप्यमान मुख और चमकती हुई आंखें थीं वे दोनों सर्प बड़े पराक्रमी थे उनके नेत्रों में ही विष भरा था वे बड़े भयंकर नित्य क्रोधी और अत्यंत वेगशाली थे गुरु ने उन दोनों को देखा सदा सदा संरभ सदाचार्योर ने उनके नेत्रों में सदा क्रोध भरा रहता था वे निरंतर एक तक दृष्टि से देखा करते थे उनकी आँखें कभी बंद नहीं होती थी उनमें से एक भी जिसे देख ले वह तत्काल भस्म हो सकता था तय चक्षुं रज साण सहसा भ्याम अदृष्टूपर्वत समयत सुंदर पंख वाले गरुड़ जी ने सहसा धूल झोंक कर उनके आँखें बंद कर दी और उनसे अदृश्य रह ही वे सब ओर से उन्हें मारने और कुचलने लगे तयोरंगे समक्रम्य वर्ण तेतरिक्ष गिध्य सोम अभ्य द्रवत तत समुत्पाट्यामृतम तहन तेजो बलि उत्पात जबे भंत्रम उन्मथ्य विजवान आकाश में विसरने वाले महापराक्रमी वीणीता कुमार ने वेगपूर्वक आक्रमण करके उन दोनों सर्पों के शरीर को बीच से काट डाला फिर वे अमृत की ओर झपटे और चक्र को तोड़ फोड़ कर अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तेजी के साथ वहाँ से उड़ चले अपी स्व अमृतम पक्षी परिगृहत आगक्ष आवार ततः उन्होंने स्वयं अमृत को नहीं पिया केवल उसे लेकर शीघ्रता पूर्वक वहाँ से निकल गए और सूर्य की प्रभा का तिरस्कार करते हुए बिना थकावट के चले आए विष्णुना चाकाशे वर तेय समय आकाश में गरुड़ गरुड़ की भगवान भगवान विष्णु से भेट हो गई नारायण के रहित तुष्ट हुए थे तमुवाचा व्यो देवरदेचरम सब्रे तब तिष्ठेय उपरित्यंतरिक्ष अतः उन अविनाशी भगवान विष्णु ने आकाशचारी गरुण से कहा मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ अंतरिक्ष में विचरने वाले गरुण ने यह वर मांगा प्रभो मैं आपके ऊपर अर्थात ध्वज में स्थित हूँ अजरश्चाम श्याम अमृते नीनाप्यतना इतना कहकर वे भगवान नारायण से फिर जो बोले भगवान मैं पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं जाऊँ एवम स्वेदितम विष्णुर्वाच विनता प्रतिगृहित तो गरुड़ो विष्णुम्रवीण तब भगवान विष्णु ने विनता नंदन गरुड़ से कहा एवं ऐसा ही हो वे दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा वरम दृण तो भगवान अम बप्रे वाहन विष्णु गुरुमत महाबलम देव मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ भगवान भी कोई वर मांगे तब श्रीहरि ने महाबली गुरुणात्मन से अपना वाहन होने का वर मांगा ध्वज चक्रे भगवा स्थातस्वीतृत उत्वायण खग वब्राज तरसा वेगास्पर्धन महाजब तम व्रजत वज्रेण्रो व्यताड़ हर तम अमृतम रोषागरुण पक्षिण वरम भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया उन्हें ध्वज के ऊपर स्थान दिया और कहा इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे तदनंतर नारायण से एव मस्तु कर पक्षी गरुड़ वहां से वेग पूर्वक चले गए महान वेगशाली गरुड़ उस समय वायु से होल लगाते चल रहे थे पक्षियों के सरदार उन खग श्रेष्ठ को अमृत का अपहरण करके लिए जाते देख इंद्र ने रोष में भर उनके ऊपर वज्र से आघात किया तम वाच इंद्रमा क्रंदे गरुण पतताल्लक्षण या वाचा तथा वज्र सहत ऋषिर्माण क्या वज्रम ज्यासी संभव च वज्रश चबे तय तव चतक्रतौत्पत्रंबेक यश तम नोपलप्यसेंग प्रवर गुरु ने उस युद्ध में बद्राहत होकर भी हंसते हुए मधुरवाड़ी में इंद्र से कहा देवराज जिनके हड्डी से यह वज्र बना है उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूँगा शतक्रतो ऋषि के साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी आदर करूंगा इसलिए मैं अपनी एक पाख जिसका तुम कहीं अंत नहीं पा सकोगे त्याग देता हूं न च वज्र निपाते न रुजा में सीह का च एवं उक्वा त्रम पक्षिरा तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है ऐसा कहकर पक्षराज ने अपना एक पंख गिरा दिया तदुस्रेष्ठम अभिप्रेक्ष तस्म अनुत्तम हृष्टान सर्वभूता चक्र गुरुत्मत उस गिरे हुए परम उत्तम पंख को देखकर सब प्राणियों को बड़ा हर्ष हुआ और उसी के आधार पर उन्होंने गरुण का नामकरण किया क्षपर्णोज तत्दृष्वा महदाश्चर्य साराक्षर खगो महदिदूतम्वाभ्यभाषत वह सुंदर पाख देख कर लोगों ने कहा जिसका यह सुंदर पर्ण पंख है वह पक्षी सुवर्ण नाम से विख्यात हो गरुड़ पर वज्र भी निष्फल हो गया यह महान आश्चर्य की बात देखकर सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र ने मन ही मन विचार किया अहो यह पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है ऐसा सोचकर उन्होंने कहा शक्रवाच वलम्बिक्षा भी यते परमोत्तम सक्षम चाणंत मेक्षा भी तवया खगोत्तम इंद्र ने कहा बृहंग प्रवर मैं तुम्हारे सर्वोत्तम उत्कृष्ट बल को जानना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ऐसी मैत्री स्थापित करना चाहता हूँ जिसका कभी अंत न हो इत श्री महाभारती आदि परवड़ी आस्तिक परवड़ी सौ त्रैत्रिंशोध्याय